अब देखेंगे काम किसे कहते हैं तो भाष्यकार बताते हैं हम अन्वय के क्रम से पढ़ते हैं भाष्य को देखेंगे अनुभूत इंद्री गोचर प्राप्त वाणे या गधी कृष्णा सा काम चले काम लिखा ना आरंभ में जी। तो कामा शब्द का व्याख्यान चल रहा है इसलिए पहले कामा लिखा है काम किसी कहते हैं देखिए अनुभूत सुख हेतु तो अनुभव किए हुए सुख के कारण में अनुभव किया हुआ क्या सुख का कारण था? तो सुख का कारण कौन अनुकूल है सुख का कारण कौन और कैसा अनुभूत जिसका अनुभव हो चुका है जिसका अनुभव हो चुका है जैसे किसी को मिठाई खाने से सुख मिलता है मिठाई जो खा चुका है तो सुख का क्या हो मिठाई और मिठाई कोई खा चुका है तो सुख का हेतु मिठाई उसकी अनुभूत हो गई ना अनुभूत हो गई ना तो अनुभव किया हुआ सुख का हेतु कौन इष्ट विषय अनुभूत सुख हेतु इष्ट विषय अनुभव किया हुआ सुख का हेतु इष्ट विषय इस विषय करते अभीष्ट इस तरह अभीष्ट जिस विषय को हम चाहते हैं उस विषय को क्या कहते हैं इस विषय इस विषय या अनुकूल विषय तो सुख का हेतु जो विषय होगा वो इस विषय होगा कि अनिष्ट विषय होगा हाँ और कैसा लेना है इस विषय अनुभूत अनुभव किए हुए सुख के हेतु इस सुख अनुभव किया हुआ सुख का हेतु इस विषय इंद्री से दीख जाने पर इंद्री गोचर प्राप्त होकर इंद्री का विषय हो जाने पर या कि कह चक्षु इंद्री से दीख जाने पर चक्षु इंद्री से दिखाई देने पर चक्षु इंद्री से कौन दिखाई देने पर? चक्षु इंद्रिय से दिखाई देने पर यदि कोई अनुकूल विषय इंद्रिय से, से दिखाई दे ऐसा अनुकूल विषय जिसका हम पहले उपयोग कर चुके हैं जिसका पहले अनुभव कर चुके हैं तो उसको पाने की चिश्मा होती है ना? न आ, तो वही बताते हैं। अनुभव किए हुए सुख के हेतु इस विषय को चक्षु ऐसी दीख जाने पर अथवा कान से सुनाई देने पर सुमान है ना कान से सुनाई दिया कोई अनुकूल विषय आपको सुनने में कान से सुनाई देने पर हुआ गए अथवा उसकी आ गया हम कि लगाएंगे अनुभव किए हुए सुख के हेतु इष्ट विषय अनुभव किया हुआ सुख के हेतु इष्ट विषय आँख से दिखाई देने पर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 इसी प्रकार अनुभव किया हुआ सुख का हेतु अनुकूल विषय भी सुनाई दिया ना किसी, किसी के द्वारा सुन लिया तो भी पाने की तृष्णा होगी गई अथवा उसकी याद आ जाए तो भी क्या होती है पाने की तृष्णा होती है उसे क्या कहते हैं काम तो काम समय तृष्णा का वाच्य है लग गया हाँ उसे काम कहते हैं हाँ कृष्णा को काम का है ना, ना? जो तृष्णा जो उसको पाने के लिए तृष्णा होती है गर्दी का तृष्णा जो उस अनुकूल विषय को पाने के लिए तृष्णा होती है वह तृष्णा काम कहलाती है वह तृष्णा काम कहलाती है इस इसलिए काम सब तृष्णा का वाचत है अच्छा। लग जाएगा एक काम हो गया ना अक्रूर विषय कैसे हैं तो अच्छा आरती आई इन्होंने चाहे विषय दिखाई दे या सुनाई दे या याद आ जाए तो भी पाने की इच्छा हो जाती है अब देखेंगे क्रोधा क्या क्या क्रोधा क्रोध बताते हैं आत्मना के, के दिखाई देने पर दुख का हेतु कभी अनुकूल होता है जैसे <स्यान> सर्फ से क्या होता है दुख तो दुख का हेतु कौन हो गया सर्फ <स्यान> तो जो दुख का हेतु होता है वो कैसा होता है अपने प्रतिकूल आत्मा प्रतिकूलेश अपने प्रतिकूल दुख के हेतु के दिखाई देने पर अपने कृतकूल दुख का हेतु दिखाई देने पर आंख से दिखाई देने पर और सुनाई देने पर कोई बोले वहां सर पे है सिंह है तो भी तो दिखाई देने पर सुनाई देने पर वह अथवा स्मरण होने पर अथवा स्मरण होने पर जो यो द्वेषाह जो दुख के हेतु से द्वेष होता है जो दुख के हेतु से द्वेष होता है उसे क्रोध कहते हैं ध्यान देंगे ऊपर की पंक्ति में वहाँ भी सूर्य माणे स्मरण था और वहाँ पर इंद्री गोचर प्राप्त था और यहाँ पर क्या दृश्य माने दृश्य माने सुख क्या दिखाई देने पर तो वहाँ भी इंद्री गोचर प्राप्त करते क्या है कि इंद्रिय से, से दिखाई देने पर शक्ु से दिखाई देने पर शक्सु से दृश्यमान होने पर और यहाँ भी उसी को लेना जो अनभते था ना वहाँ अनभते सुख है तो यहाँ क्या यहाँ पर लेना अनभूते सुख है क्या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 उस देश को क्रोध कहते हैं उसको क्या कहते है? के Kalei, हाँ। हैं के क्रोधा जो प्रतिकूल हाँ अनुभवेश का अध्ययन करके यहाँ लगा सकते हैं यार अनुभव किया हुआ अपने अनुभव किया हुआ अपने प्रतिकूल दुख के हेतु दिखाई देने पर अनुभव किया हुआ अपने प्रतिकूल दुख के हेतु दिखाई देने पर सुनाई देने पर अथवा स्मरण आने पर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 तो उसे लेना काम, काम क्रोध हो और उद्भव काम क्रोध उत्पादक हैं जिस वेग के क्या वेगा काम क्रोध क्रोधो उस वेग को कहते हैं काम क्रोधोद्भव तो वेग के उत्पादक कौन है काम क्रोध क्रोधोद्भव काम से वेग होता है और क्रोध से भी क्या होता है वेग होता है तो काम क्रोध उत्पादक हैं जिस के। वेग के वह वेग काम क्रोध उद्भव वेग कहना चाहते अब बताते हैं इसको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 आदि चिन्हो वाला चिन्हो वाला कौन कामोदेग काम से होने वाला वेग और ये क्या है अंताकरण रूप अंताकरण का क्षोभ रूप अंताकरण का क्षोभ रूप दोबारा लगाना तो काम क्रोधोद्भवेगा ये तो बता दिया अब इसको काम उद्भव वेग को अलग से बताते हैं यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए काम क्रोधोद्भवेगा के बाद विराम होना चाहिए काम करो रोध होगा यहाँ विराम बनाइए अब देखेंगे रोमांचन का से क्या है रोमांच होना ने, ने मुख आदि का प्रफुल्लित होना क्या रोमांच होना नेत्र और मुख आदि का प्रफुल्लित होना आदि चिन्हों वाला प्रफुल्लित होना आदि चिन्हों वाला अंतःकरण का क्षोभ रूप काम से उत्पन्न होने वाला भेद होता है ठीक है तो ये काम ये क्या है अंतरकरण का है और इसके चिन्ह क्या है रोमांच होना है रोमांच होना होना ये उसके चिन्ह है काम उद्दव के और ध्यान देना और ये क्रोधोद्भवेग को बताते आगे गात्र ये शरीर का कंपन पसीना शरीर का शरीर का पसीना आना और संदे पुट, पुट दो है ना इसलिए ओष्ठ पुट कहते हैं कि ओर को चवाना, को चबहना रक्त नेत्र नेत्र आदि चिन्हों वाला होता है तो क्रोध से होने वाले व्यक्त के ये चिन्ह है ये लिंग है क्या चिन्ह है गात प्रकम्प शरीर का कंपन पसीना आना और ओठों को चबाना रक्त नेत्र की नेत्र आदि लाल होना नेत्र आदि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 का अध्ययन किया था सरकार ने इस लोक में हुआ सुखी मनुष्य है सुख तो तो के के के होता, हो तो होता रहता है चलेंगे क्या कथम होता क्या ब्रह्मण स्थितो ब्रह्म प्राप्त हो क्या ब्राह्मण स्थित और ब्रह्म में स्थित हुआ मनुष्य या ब्रह्म में स्थित हुआ ज्ञानी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 युख अतरारा तथा अंतर ही, एव अंतर्ज्योति यहा। यहाँ अंतसुखा अतरारा तथा अंतर ही, एव अतर्ज्योति योगी ब्रह्म ब्रह्मभूता अतिगछति लगे यहाँ अंतसुखा अंतरारा तथा यह अंत ज्योति अंत ज्योति सह योगी ही, ही, ही ब्रह्म भूता एवं एवं पर न सह योगी ही ब्रह्म भूत एव ब्रह्म निर्माण अधिगछति यह अंत सुख जो अंतरात्मा में ही सुख वाला है जो अंतरात्मा में, में, में ही सुख वाला है मतलब जिसको अंतरात्मा में ही सुख मिलता है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 तथा अंतर्ज्योति ही तो अंतर ज्योति का अर्थ है अंतरात्मा रूप ज्ञान वाला या अंतरात्मा ही ज्ञान है जिसका ज्ञान क्या है जिसका हाँ मत... तो... अंतरात्मा ही ज्ञान है जिसका या अंतरात्मा को ही ज्ञान जानने ज्यान वाला अंतरात्मा को ही ज्ञान समझने वाला मतलब जो अंतरात्मा को ही ज्ञान समझता है उसको बाय विष्णुओं को जानने की इच्छा होगी वाय विष्णुओं को जानने की इच्छा कुछ भी होगी तो दोबारा लगाना या अंता जो अंतरात्मा में सुख वाला है और जो अंतरात्मा में क्रीड़ा करने वाला है तथा यह और उसी प्रकार जो उसी प्रकार जो अंतरात्मा को ज्ञान समझने वाला है स योगी ब्रह्म भूता योगी ब्रह्म रूप होकर ही ब्रह्म भूता ब्रह्म रूप वह योगी ब्रह्म रूप होकर ही ब्रह्म निर्वाणम अधिगछती ब्रह्म निर्वाणम करते मोक्षम अधिगछत प्राप्त होती वह योगी वह योगी ब्रह्मरूप होकर ही मोक्ष को प्राप्त करता है बस देखेंगे यह अंत सुखा श्लोक में आया है अंत सुखा में समाप्त देखेंगे क्या है अंत सुखम क्या? अंत सुखम अंत सुखा या अंत का अंतरात्मी अंतर क्या है कि अंतरात्मा में सुख है जिसे अंतरात्मा में सुख है जिसका उस व्यक्ति को क्या करेंगे अंत सुखा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 एव आराम यस अंतर एवं आराम यस सह अंतराराम अंतर क्या अंतर आराम यस सह अंतराराम यहाँ पर देखेंगे अंतर का अर्थ है यहाँ पर अंतर आत्मनी अंतर का क्या है और आत्मनी के बाद ये जोड़ देना अंतर का अर्थ है अंतरात्मी आत्मनी के बारे जोड़, जोड़ लेना अंतरात्मा में ही आरामा करते कर बिहार कर कि अंतरात्मा में ही विहार है जिसका विहार करते घूमना फिरना विहारण अंतरात्मा में ही विहार होता है जिसका मतलब अंतरात्मा में विहार करने वाला अंतरात्मा में बिहार करने वाला इसका मतलब क्या है बाहर कहीं घूमने फिरने की बिहार करने की कामना नहीं करता है उद्यान आदि में सह अंतराराम तो अंतर सुखा का क्या अर्थ हुआ अंतरात्मा में सुख वाला तथा अंतरात्मा में बिहार करने वाला तथा उस उस उस प्रकार प्रकार ही ही अंतरात्मा एव ज्योति अंतर ज्योति में समाज देखने देखेंगे अंतराव ज्योति यश अंतर एव ज्योति अंतर एव ज्योति यशाह अंतर कर से अंतरात्मा और ज्योति कर से प्रकाश और प्रकाश पर होता है ज्ञान अंतरात्मा ही ज्ञान है जिसके लिए अंतरात्मा ही ज्ञान है जिसके लिए ज्योति का अर्थ यहाँ पर ज्ञान हम तो अंतरात्मा ही ज्ञान है जिसके लिए उसे कहेंगे अंतर इसका तात्पर्य क्या है ज्ञान रहिता के ज्ञान से रहता विषयांतर के ज्ञान से हाँ अंतरात्मा ही ज्ञान इसके लिए है तो अन्य कोई जा... किसी ज्ञान की कामना नहीं करता है अर्थात विषयांतर ज्ञान रहता तो क्या इसका अर्थ हो गया की जो जो आत्मा में सुख वाला है जो अंतरात्मा में सुख वाला है अंतरात्मा में विहार करने वाला है तथा जो अंतरात्मा को ज्ञान समझने वाला है वह वा योगी ब्रह्म भूता एवं ब्रह्म होकर ही मोक्ष को प्राप्त करता है या या जो ऐसा है वह योगी ऐसा कैसा सुखा, अंतर सुखा अंतरारामा जो ऐसा है वह योगी ब्रह्म निर्वाणम कैसे ब्रह्मण निर्वृत्ति ब्रह्मण और करते ब्रह्म निर्वृत्ति मोक्षम है ना ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मण निर्वृत और ब्राह्मण निर्वृत्म का अर्थ है मोक्षम और ई कर्थ है जीवन मतलब जीते ही जीवन काल में ई शब्द को भाषाकार में जोड़ा है नीवन ई कर ई जीवन है इस जीवन काल में ही इस जीवन काल में ही ब्रह्म रूप होकर मोक्ष को प्राप्त करता है अच्छा हमने एवो को कहाँ जोड़ा था ब्रह्म भूता यो ब्रम्ह रूप होकर ही मोक्ष को प्राप्त करता है भाष्यकार के अनुसार ऐसा करना योगी वा योगी एव है ना तो मतलब जी, जीवन काल में ही भाष्य के अनुसार क्या होगा वा योगी जीवन काल में ही एवो को लगा लेना ई के साथ जीवन काल में ही ब्रह्मभूता की ब्रम रूप होकर के ब्रह्म निर्माण अधिगछति मोक्ष को प्राप्त करता है अधिगछति करती किन् लभंते ब्रह्म निर्वाण ऋष्य क्षीणकलमसावैत्म लवंतेर्वाणम ऋषय क्षीणकलमसावैध यम सर्वूतिरता क्षीणकलमसा खिन्न यम सर्वूतिरता ऋषे ब्रह्म निर्वाण यत्मान सर्वे ब्रह्म निर्वाणम लीण कलमशा नष्ट हुए पापों वाले नष्ट हुए हाँ जिनके कलमश पाप छीन हो गए हैं मतलब नष्ट हुए पापों वाला नष्ट हुए जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और छिन्न द्वैधा जिनके संशय नष्ट हो गए है जिनके संशय नष्ट हो गए हैं यथात्माना यथात्माना का भाषण है संयत इंद्रिया कि मतलब इंद्रियों को बस में करने वाले इंद्रियों को बस में करने, करने वाले सर्वभूत भूत रखा सभी प्राणियों के हित में रत रहने वाले रत रहने वाले मतलब लगे रहने वाले सभी प्राणियों के हित में रत रहने वाले रफयाक यहाँ पर किया है की संयक दर्शी सन्यासी ब्रह्म निर्माण लभन पे मोक्ष को प्राप्त करते हैं रिसिया का अर्थ है दर्शी सन्यासी और यह रे सब विशेषण है कैसे भी छीन कलमशा नष्ट हुए वाले नष्ट हुए संशय वाले और जितेंद्री यथात्माना जितेंद्री सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले सम्यक दर्शी सन्यासी ब्रम निर्माणम लवन मोक्ष को प्राप्त करते हैं लबंते ब्रह्म निर्वाणम का मोक्षम करते समय दर्शिना सन्यासी ना संद्ध ज्ञानी सन्यासी समय ज्ञान वाले सन्यासी क्षीण कलमसाह कर पापारी दोषाह पापारी दोष जिनके छीन हो गए हैं पाप है ना हलि से पूर्ण ले लेना पाप पूर्ण और जिनके पापारी दोष नष्ट हो गए हैं छिन्न द्वैधा छिन्न संश जिनके संशय छिन्न हो गए हैं नष्ट हो गए है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 सभी प्रणियों को सुख तो पहुँचाने तो तो में रखने वाले हित अर्थ अनुकूल अब वे इसको समझेंगे दोबारा देखेंगे इस श्लोक को पहले क्या कहा है छीण कल मशाहा जिनके पापादी दोस्त छीण हो गए हैं छिन्न द्विधा जिनके से नष्ट हो गए हैं और फिर यथार्थ माना का क्या अर्थ है जितेंद्री जितेंद्री ये सब विशेषण आ गए ना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 क्या है अहिंसा है, या दिया है। मतलब वे वो किसी की हिंसा ना करना ही सभी का हित करना है ये लक्षणिक करते है मुख्य अर्थ नहीं है यदि कर्म का प्रसंग मानते ना कर्म का प्रसंग मानते तब तो, तो सर्वभूत रख... नहीं ये मतलब ज्ञान का प्रसंग मान करके सभी प्राणियों को हित में रथ रहने वाला अर्थ करे तो विरोध होगा और कर्म के प्रसंग में स्वूत हिथे रता का अर्थ करें सभी प्राणियों का हित करने वाला तो उचित होता है? ज्ञान के प्रसंग में अर्थ करते सभी प्राणियों का हित करने वाला तब तो होता और कर्म के प्रसंग में स्वर्ग हितेर का लेते तब तो उचित होता पर भाष्यकार के अनुसार ये ज्ञान का प्रसंग है ना है तो ज्ञान का प्रसंग है तो वो हित कर सकता है क्या किसी का ऐसा एकांत साधन करने वाला इसलिए स्वर्गूत हितेर तो का ने किया अहिंसकार है ना मतलब अहिंसक होना ही सबका हित करना है मतलब किसी को मनसा बचा करमणा किसी को पीड़ा न पहुंचाना लेकिन जिसको ये स्थितियाँ प्राप्त नहीं हुई है जो आत्मा नहीं है छीन द्विधा नहीं है छीन कलमश नहीं है उसको तो सभी की सेवा करने से ही क्या है उसको स्थितियां प्राप्त हुई और जिसको ये स्थिति प्राप्त हो गई है उसके लिए कहा गया है अहिंसक होना ही सभी गठित करना है अहिंसकार से किया ना वास्तव में लाक्षणिका और देखेंगे चले ुक्ता तो काम तथा क्रोध से रहित काम तथा क्रोध से रहित यज चेत काम कर जितेंद्री काम क्रोध से रहित जितेंद्री और विदित आत्म नाम है की आत्म तत्व को जानने वाले आत्मसत्व को जो काम क्रोध से रहित हैं वो कैसे होंगे यज्ञेतक होंगे वह जितेंद्री होंगे और जितेंद्री होने के कारण कैसे होंगे वो विदित आत्मा होंगे आत्म तत्व को जानने वाले काम क्रोध से रहित जितेंद्री तथा आत्मसत्व को जानने वाले सन्यासी सन्यासियों के लिए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 अभी तक दोनों ओर से कामक्रोध से रहित जितेंद्री तथा आत्म तत्व को जानने वाले यथियों के लिए दोनों ओर से मोक्ष प्राप्त रहता है या दोनों ओर से मुक्त होता है दोनों ओर से मोक्ष होता है मतलब देखिए जी हाँ। कामक क्रोध अभियुक्त है नाम कहमाचार क्रोधाचार कामक क्रोध हो हुँ? दोनों समाज हुआ नाम समा कैसे होगा युक्ता ताभक्ता से क्या लेना है युक्ता ये होगा दोन जिसे क्या कहेंगे द्वंद्व गर्भ तत्पुरुष है द्वंद गर्भ पंचमी सत्पुरुष है कामक क्रोध से रही थी यते नाम ये कर् संयता अंता कि नाम की जीते हुए अंता वाले के लिए अभिता करते कर्ता दोनों ओर से मतलब जीवताम चामृताम जीवताम चामृता मतलब जीवित रहते और मर जाने पर जीवित रहते और मर जाने पर ऐसा कर लेना और ब्रह्म निर्वाणम करते मोक्षा वर्त थे विदित आत्मा नाम यहाँ समास बताते है विदिता आत्मा ऐसा थे श्लोक में विधि आत्म नाम है ना तो तेषाम सीचन में क्या बनेगा विदित आत्म नाम विदिता आत्मा ऐसा विदित आत्माना न हाँ। ठीक है ज्ञात ज्यात है आत्मा जिनको ज्ञात है आत्मा मतलब जिन्होंने आत्मा को जन्म लिया है उन्हें क्या कहेंगे विदित आत्मा तेसाम सीचन में क्या बनेगा विदित आत्म मतलब सम्यक नाम के सम्यक ज्ञान वाले आत्म तत्व के सम्यक ज्ञान वाले आत्म तत्व को समय जानने वाले यदियों के लिए दोनों ओर से मोक्ष है जीते की ओर मरने के बाद भी मोक्ष है और देखेंगे थोड़ा सम्यक दर्शन निष्ठा नाम संन्यासी नाम सज्जो मुक्ति उक्ता तो यहाँ पर अभी बताया ना विदित आत्म नाम अभिता ब्रह्म निर्माणों पर से विदित आत्मा का क्या किया है सम्यक दर्शी नाम किया है ना हाँ विदिता राष्ट्र नाम यथी नाम मतलब सम्यक दर्शी सन्यासियों के लिए तो लगाइए और लिखा सम्यक दर्शन के दर्शन निष्ठ सन्यासियों के लिए सम्यक ज्ञान निष्ठ सन्यासियों के लिए मतलब सम्यक ज्ञान में स्थित सन्यासियों के लिए सम्यक ज्ञान में स्थित सन्यासियों के लिए सद्यो मुक्ति कही गयी सद्यो मुक्ति का अर्थ होता है शीघ्र प्राप्त होने वाली मुक्ति क्या होगा शीघ्र होने वाली मुक्ति तुरंत होने वाली मुक्ति ये सद्यो मुक्ति होती है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 और यही पर मुक्ति हो गई तो सद्यो मुक्ति हो गई किसी कहीं आना जाना उसका नहीं।, नहीं है उसे क्या कहते हैं सद्यो मुक्ति कहते हैं ये मतलब सद्यो मुक्ति ये हुई इसको कहीं आना जाना नहीं है ऐसा ही अब देखेंगे अत्र ब्रह्म है यहाँ पर ही ब्रह्म का अनुभव करता है अत्र ब्रह्म से जो कहा जाता है न तसे प्राणा उत्क्रामंती से जो कही जाती है सद्योमुक्ति समय ज्ञान में स्थित सन्यासियों के लिए सद्यो मुक्ति कही गई वाली मुक्ति कही गई और देखिए आगे क्या ईश्वर अर्पित ईश्वरे ईश्वर अर्पित सर्व ईश्वर अर्पित सर्वभावेना ईश्वरे ब्रह्मी आधाया क्रिमाणाह कर्म योगा थोड़ा लिखेंगे ईश्वरे अर्पिता हा। ईश्वरे ईश्वरे एक समास हो लिख लो इन्द्री सी मनसा चेष्टा सर्वे दे इंद्री मनश्याम भाव चेष्टा सर्वे साम शाम देनश्या भाव चेष्टा तो पहले सर्व भावा में ष्टी तत्पुरुष समास है सर्वेशम भावा सर्वे शाम भाव सर्वे शाम का क्या अर्थ है देह इंद्री मनसाम और भावा का क्या अर्थ है चेष्टा सभी के भाव सभी के सभी के भाव मतलब दे इंद्री और मन के भाव सर्वे साम भावा आई थी सर्व भावा सभी के भाव सभी से क्या लेना है दे इंद्री और मन yeah. दे इंद्री और मन के भाव भाव का Just... तो चेष्टा भाव क्या है चेष्टा मतलब प्रवृत्ति क्रिया देर मन सबकी प्रवृतियों प्रवृतियाँ दे इंद्रिय और मन, की को दे और मन इनकी प्रवृतियाँ इनकी चेष्टाएं तो ये और फिर क्या समाप्त है ईश्वरी अर्पिता सर्व भावा एम ईश्वर में समर्पित कर दिया है सर्व भावों को जिसने या जिसने ईश्वर में सभी भावों को समर्पित कर दिया है वे इंद्री और मन सबकी क्रियाओं को जिसने किसने अर्पित कर दिया है ईश्वर में अर्पित कर दिया है तो इसको कैसा स्कर्थ किया जाए ईश्वर में सभी भावों को समर्पित करने वाले मनुष्य के द्वारा क्या ईश्वर में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 समर्पित करके क्रिमाणा कर्म योगा किया जाने वाला कर्म योग किया जाने वाला ईश्वरीय अर्थ ब्रह्मणि ब्रह्मणि मतलब भगवान में आधाय अर्थ समर्पित करके भगवान में समर्पित करके किया जाने वाला कर्म कर्मयोग ईश्वरे ब्रह्मणी आधाए कर्म योगा कि भगवान में समर्पित करके किया जाने वाला कर्म योग दोबारा देखेंगे और क्या और भगवान में अर्पित किए हुए संपूर्ण भाव वाले मनुष्य के द्वारा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 अथ इदानीम अब अथ इदानीम अब सम्यक दर्शनों से अंतरंगम ध्यान योगम अंतरंगम का अंतरंगम साधनम सम्यक ज्ञान के अंतरंग साधन सम्यक ज्ञान का अंतरंग साधन कौन है ध्यान योग ध्यान योग सम्यक ज्ञान का अंतरंग साधन कौन है हाँ केवल पढ़ने पढ़ाने से बात नहीं बनती है सम्यक ज्ञान का अंतरंग साधन क्या है ध्यान व्यक्त करना चाहिए तो सम्यक दर्शन के अंतरंग साधन ध्यान योग को विस्तार से कहूंगा ध्यान योग को दिखे दिखे दिखे विस्तार दिखे से कहूंगा कहूँगा इन्हें श्री कृष्ण इसलिए तस्वीर सूत्र स्थानीयान श्लोकान इसमें ध्यान से और ध्यान योग के सूत्र रूप सूत्र स्थानीयान का क्या है सूत्र रूपान सूत्र रूपे लिख लो इस कारण क्या लिखा सूत्र रूपान और लिखिए संक्षेपतः अर्थ प्रकाशकान संक्षेप संक्षेपत संक्षेपतः अर्थ प्रकाशकान सूत्र स्थानिया सूत्र रूपान या सूत्र भूतान मतलब सूत्र रूप और सूत्र रूपान अर्थ है संक्षेपतः अर्थ प्रकाशकान मतलब संक्षेप से अर्थ के बोधक संक्षेप से तो संक्षेप से अर्थ के बोधक कौन होते हैं सूत्र सूत्र रूप श्लोक ध्यान योग से ध्यान योग के सूत्र रूप श्लोकों का उपदेश करते हैं कर का इसलिए या इस विचार ऐसा विचार करके ऐसा विचार करके ध्यान योग के सूत्र रूप श्लोकों का उपदेश करते हैं अब देखो इस परसान स्पर्शान भय भोग नाता भयकर चारणो देखेंगे, इस देखेंगे स्पर्शान कृवा बही बाह्यान चक्षुचुव चक्षु। अंतरे ध्रो फिर देखेंगे स्पर्शान कृत्व बही बाह्यान चक्षु चंतरे भ्रुवो प्राणापान समो कृत्व नाशाभ्यंतर चारिण अन्व देखेंगे वही कृत् क्या वाहयान स्पर्शान वही कृत्वा क्या चक्षु भ्रुवो अंतरे क्या चक्षु भ्रुवो अंतरे अच्छा प्राणापानो समूह कृत्वा नाचाभ्यंतर चारणो प्राणापानो चार। चार। चार। चार। समोह कृत्वा दो श्लोकों का एक साथ अन्वे करना पड़ेगा आज तो इसी को देख लो नाता भर चारणु प्राणा पानुकृत बाह्यान प्रशान वही कृतवादी विषय स्पर्श चंते स्पर्श रहा भी भी की शब्दादी बाह सब, शब्दादी बाह विषय है ना न बाहन वही कृत्वा कृतवा बाहन स्पर्शान शब्दादी बाह विषयों को बाहर करके शब्दादी बाह विषयों को बाहर करने का मतलब है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 तो ये इस तरह तो नहीं आएगा पर स्मृति आएगी ना तब भी बाहर का जो है अंदर आ रहा है तो बाहर के ऋषियों को बाहर करके मतलब ना तो उनका अनुभव करे ना ही उनकी स्मृति हो ये है, है बड़ा पसंद अब देखेंगे कि बाहर के वाय बायोग को वाय बायुओं को बाहर करके क्या चक्षु और चक्षु को ध्रो अंदर और चक्षु को भ्रू के मध्य में लगा करके यहाँ आज्ञा चक्र में ध्यान करना यहाँ भी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 और प्राण औ समान होने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और मन की एकाग्रता भी रहती है और दोनों श्लोकों का एक कारण साधन होगा चक्षु को, करके, तो को के में लगा करके नासिका से बाहर और भीतर विचरण करने वाले प्राण और को समान करके प्राणायाम के अधिक अभ्यास से प्राण और समान हो जाते हैं अब देखेंगे प्रशान करते शब्दादी कृतवा वही करते बाहर अच्छा तो क्या होगा कृष्पादी कृष्णा शब्दादी बाय विष्णुओं को बाहर करके तो बाए विष्णुओं को बाहर करने का क्या मतलब है क्या मतलब है तो भाष्यकार बताते हैं अन्य क्रम से मैं पढ़ता हूँ शब्दादया विषया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 कि जो शब्दादी विषय शब्द विषय, रूपादी विषयों के द्वारा अंदर मन में प्रविष्ट कर लिए गए हैं उनको उनका चिंतन न करना ही उनको चिंतन ना करना ही, वाय विषयों को बाहर करना होता है उनका चिंतन न करना ही वाय विषयों को बाहर करना ही होता है अच्छा अचिंत्यता अचिंत्य यो उनका चिंतन न करना ही वाय विषयों को बाहर करना होता है लग जाएगा तान अचिंत्यता एवं उनका चिंतन न करना ही वाया वाह विषय को बाहर करना होता है तान एवं वही कृत्वा उनको इस प्रकार बाहर बाहर करके यो और चक्षु को अंतरे ध्रो कृत्वा कि ध्रो अंतरे कृत्वा और चक्षु को भू के मध्य में लगा अंतरे ध्रो कृतवा इसी सज्जते कृतवा को यहाँ पर जोड़ना है संबंध करना है से होता है होता है उन से होता होता संबंधित कौन कृत्वा तथा उसी प्रकार नासिका से अंदर और बाहर विश्रण करने वाले प्राण और को समान करके शेष कर ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्णमा पूर्ण